ज्ञान का अव्यविचरित फल ज्ञापन करने के लिए वामदेव के द्वारा ज्ञान फल की जो प्राप्ति हुई थी उसको कथन करने के बाद अगर जो कोई भी विद्वान इसी प्रकार से वामदेव के समान उस ब्रह्म को अनुभव कर लेता है स्वस्वरूपेणा ओम ब्रह्माष्टमी वह व्यक्ति जीवन मुक्त होकर के अंत में विधेयुक्त हो जाता है उसको कुशोकथन करने के लिए मंत्र आरंभ रहा है स एवं विद्वान्स्मचरी भेदा ऊर्धम उत्क्रम्य अमुस्म स्वर्गे लोके सर्वान् काम आमृत सन्हामदेवि पूजान गर्गे प्रकार जान गर्गे विद्वान् वह विद्वान ऋषि शर्भ भेजा इस तरह ही सब बाद में ले जाएंगे अनुय करते हो तो पहले जीवन मुक्त मरने के बाद थोड़ी जीवन मुक्त होगा पहला जीवन मुक्त बाद में मुक्ति, शरीर का छुटना मुक्ति। और यहां लेकिन मंत्र पहले रख दिया शरीर छोड़ करके चला गया सकल का अमन प्राप्त करेगा ब्रह्म इसलिए वो क्रम बदलना पड़ेगा मंत्र का अनुय क्रम बदलना पड़े पाठक्रम वाला है इन अनुवय उल्टा करना पड़े पहले आगे कैसा लिया जाएगा स एवं विद्वान सर्वान कामान आप सफल सकल कामनाओं को प्राप्त करके सकल कामनाओं को प्राप्त करते इद्वान। इसी लोग में रहते वक्त इस शरीर में रहते वक्त ही सकल कामनाओं को प्राप्त करता है ये जी मुक्त करके उसके बाद अस्मात्र भेदाद्वम इस शरीर का मरने के पश्चात उत्क्रम उत्क्रमण करके अमुस्मिन स्वर्गीय लोगे या ब्रह्म रूपी लोग ब्रह्मानंद रूपी जो लोग है प्रकाश स्वरूप है उसमें वह वो एकीभूत हो गया अमृत सम्भवत अमृत समोवत अमर हो गया वह अमर हो गया आत्मज्ञान द्वारा पूर्ण काम होने के कारण से जीवित ही वह अमृत को प्राप्त कर गया और शरीर भेदन के बाद तक कहना है क्या वह तो अमृत को प्राप्त करता ही है क्योंकि इंद्रियों के अविषयभूता स्वयं प्रकाश जो आत्म रूपी लोक है वह है यहाँ पर स्वर्ग स्वर्ग से स्वर्ग लगने वो यदि इंद्र राजा किसमें यहाँ स्वर्ग स्वर करेंगे ब्रह्मानंद शुद्ध ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मानंद का नाम ही स्वर्ग ये बताएंगे भाषकार इस प्रकार से आरण के अनुसार चौथा खंड और क्रमाण अनुसार द्वितीय अध्याय पूरा हो जाता है मंत्र इसका देखिए उससे पहले एक नंबर टिप्पण एक नंबर टिप्पणी क्या बोल रहा है देखिए अनवय क्या बोल रहा है अस्मा शर्व वेदा दूर्तम उत्क्रम्य हमु स्वर्गीय लोके अमृत संदीति ही विधेय मुक्तिरुपता ये विधेय मुक्ति का मामला है और सर्वान का जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति का मामला है तथा इथम कि अनुभव करनी पड़ेगी सै विद्वान यो सर्वान का मानत्वा अस्म सर्वभेदा ऊर्धम उत्क्रम्य हम स्वर्ग लोगे अमृत समोपद ऐसा अनुभव पड़े करना पड़ेगा थोड़ा क्रम को पलट करके आगे का शब्दों को पीछे लाना पड़ेगा और पीछे काम को आगे ले जाकर अनुभव करना पड़ेगा तभी घटेगा जो कहना चार कर बात देखिये सामदेव ऋषि यथोक्तम आत्मान आत्मा को यथोक्तम आत्मान जैसा वर्णन किया गया था पहले उस आत्मा को उसी प्रकार से जान करके एवं विद्वान मंत्रोक्त प्रकार से उसे जाना तब अपने मन माने कुछ जानोगे उससे मुक्ति नहीं होगी जैसा ऑपरेशन आत्मा का अनुभव करने का अपने मन जो सोचेगा समझेगा वो तो सगुण ही पकडेगा ना निर्गुण को ग्रहण कर नहीं सकता निर्गुण शास्त्र के आधार पर ही वो चिंतन हो सकता है अतएव ग्रह जिस प्रकार से मंत्र भागो में यह समझा दिया गया है उसी दर्श आत्मा को अनुभव करने के पश्चात यह वामदेव महर्षि अस्मत् अविद्याल्पित अयवद अनिर्भेद्य शरीर कैसा है अविद्या से कल्पित है केवल अविद्या से कल्पित इतना ही नहीं बल्कि साथ साथ अयसवद अनिर्भेद्य लोहे के जंजील के समान इसको तोड़ के निकलना आसान नहीं है इतना भयंकर इसमें तादात में है इसलिए अध्यास तो वज्र का आत्मा और शरीर का जो अध्यास है ये वज्र के समान इसको काट के अलग करना मुश्किल जब भी थोड़ा सा भी दर्द तुरंत शरीर में आ जाता है हम भाव मैं शरीर पकड़ लेता है मन बुद्धि तुरंत ही शरीर को लेकर के सराभिमान कर इसके साथ तादात में ऐसा है जिस प्रकार से लोहे के जंजीर से बंधा हुआ हो वह जंजीर को तोड़ के निकलना मुश्किल है जिस शरीर का विमान और मोह ममता को तोड़ के निकलना अत्यंत मुश्किल है जन्म मरणारी अनेक अनु शतः शरीर प्रबंध हो केवल यही एक शरीर नहीं यही पैरा शरीर हो तो शायद जल्दी हो जाता लेकिन अनेक जन्मों से चल रहा है ना जन्म मरणाली अनेक अनर्थों शत आविष्ट अनेक अनर् सैकड़ों अनर्थों से युक्त उनसे आविष्ट शरीर की प्रवाह है शरीर प्रबंध शरीर की धारा चल पड़ी अनंत काल से जन्म ले जा रहे ले जा रहे जा रहे ले जा रहे ऐसा स्थिति वाला यह यहात्म ज्ञानाम जनित परमात्म ज्ञान रूपी अमृत का उपयोग से जन्य वीरिकेदा भेदन करने सर्वोत्पत्ति बीज तो का है जो बीज अविद्या सब कुछ नष्ट हो गया अतएव कविया शरीर का विनाश हो गया इस शरीर का विनाश होने के साथ साथ में अविद्या सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण से अब दोबारा और नया शरीर आदि मिलने की संभावना नहीं रहती ब्रह्मया का का बराबर क्या हो गया? वह परमात्म भूत संय घटा फूट गया घटा फूट गया तो क्या हुआ महाकाश तो महा एक हो गया उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर विद्यमान जो ब्रह्मज्ञानी जीवात्मा जीवन मुक्त था वह विदेह मुक्त हो गया शरीर से मुक्त हो गया तो मतलब ब्रह्म ही हो जाता है अधोभाव संसाराद उत्क्रम्य ऊर्ध क्यों कह दिया यह संसार भाव अधोभाव है इस क्याव ब्रह्म भाव संसार भाव जो निचला नीच भाव है इससे ऊंची भाव श्रेष्ठ भाव व ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया इसलिए कह दिया अधो भाव संसार से उत्क्रम्य ज्ञानावध्योतित तो, अमल सर्वत भावमापन्न ज्ञान से जो अवध्योतित तो, ज्ञान से जो है प्रकाशित निराकृत आवरण वाला होकर के अमल सर्वात भावापन्ना भावमापन्ना अमल जो सर्वात भाव उसे प्राप्त कर लेता है अथा ऐसा होते हुए अजरे अमरे अपूर्व अनुपुर अबाही प्रज्ञान से प्रतिवन निर्वाणम अत्य गमक स्वर्गीय स्वस्मिन आत्म स्वर्गीय क्या है स्वस्मिन स्वस्वरूप तो सब कैसा है अमुश्मिन लोग, लोक अमुष्मे स्वर्गीय उसकी व्याख्या कर रहे हैं वर्णन कर दिया भ्रांति दूर करने के लिए वह स्वर्गलोक क्या लेना कौन सा लेना जो अजर शब्द से कहा गया था अमर शब्द से कहा गया है अमृत शब्द से कह अमर और अमृत दोनों से प्रयोग कर रहे हैं अमृत्व का तात्पर्य विनाश अभाव अमृतत्व का तात्पर्य प्रणाम का अभाव और अभय है सर्वज्ञ है अपूर्व है कारण रहित अनपर कार्यरित अनंतरे अव्यवहित समान निर्वाणम अत्यमत जैसा दीपक जब उसका तेल खत्म हो जाए धीरे धीरे बत्ती में के राख होकर के बुझ जाता है उसी प्रकार से ये अविद्या तेल था ये खत्म हो गया तो इसको लेकर के टिका हुआ खत्म हो गए तो वह जीव भाव जो संसार था वह नष्ट हो जाता है तो वह इसको लोग गोचर कामगिरी कह रहे हैं इंद्रिय का अवस्य को अमुष्म दिया गया है और स्वर शब्द का वास्तव में निर्दिष सुख सामान्य वाचिक पाठ ब्रह्मानंद तथा मुख्यमंत्री स्वर्गत्म स्वर्ग शब्द नृत्य सुख का सामान्य सामान्यवाचक शब्द है और ब्रह्मानंद में ही घट सकता है ब्रह्मानंद एकमात्र नृत्य सुख सामान्य स्वरूप होता है इसलिए स्वर्ग शब्द का मुख्य अर्थ ब्रह्मानंदी लेना वैश्विक से तो स्वर्गत्म सुख जो होता है उसमें स्वर्ग शब्द कर रहे हो लोक विशेष में वह आपको तो पुण्य उस मर्तलोक से स्वर्ग का सुख कैसा है सात सुख, सुख है है, है, है। इसलिए उसमें जो स्वर्ग प्रयोग हो रहा है वह गौण है मुख्य नहीं मुख्य तो ब्रह्मानंद में ही लेना पड़ेगा ऐसा स्वर्गीय लोक है मैंने स्वस्म न आत्मनी अपनी आप तो स्वे स्वरूप अमृत सोबत आत्मज्ञान आत आत पूर्व समा आप कामतया आप के द्वारा वह अमृत भाव को प्राप्त कर गया मन विधेय मुक्त हो गया अर्थात विधेय मुक्त हो गया आत्मज्ञान समा आत्मकामतया ये जो कर रहे हैं आज है सर्वत्र स्व भेद सकल काम अभाव नहीं वह आप काम उठा कामना के अभाव के कारण से आप जाता है ये नहीं कि वह अस्तों सारी कामना प्राप्त करके सबको भोग करेगा ऐसा नहीं है सब कामनाओं को भोग करेगा, करेगा यह अर्थ नहीं करना है उसके अंदर काम ही नहीं रह गई इसको आप जिसके पास कोई कामना नहीं है समझो सब कुछ प्राप्त कर लिया इसे तो कोई कामना नहीं अभी कुछ प्राप्ति की बाकी रह गई तो कोई उसकी कामना रहेगी प्राप्त कामना होगा इसे जो अकाम पुरुष है वही पुरुष कहा जाता है इस बात का मन में रखते हुए समाप्त कामतया जीवन एवं सर्वान्मान आप जीवित रहते हुए ही व तो सकल कामनाओं को प्राप्त करके सर्व काम वापति काम्युद्र आनंदा स्वलभ भूमान अंतर्भाव अवगंत्याम देव टिप्पणी बड़ा सुंदर है नंबर, नंबर। नंदा नाम काम में जितने भी क्षुद्रनंद है वो सगल आनंद के स्वयं से प्राप्त किया हुआ भूमानंद के अंतर्गति है वो अतएव भूमानंद को जब प्राप्त कर गया तो सत्याय है ना सौ रुपया प्राप्त किया तो हो गया पचास प्राप्त है ही कहें क्या जरूरत है वहां इसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया भूमानंद प्राप्त हो गया मतलब गया सर्वानंद प्राप्त हुए जितने क्षुत्र आनंद संसार के सब प्राप्त हो गए उसी में सारा समावि पदे सर्वे पादा हाथी पैर में सारे पैर समाविष्ट उसे बड़ा पैर वाला कोई है उसी प्रकार यहां भी समझे दिया। दो बार क्यों समग बत, समग बत, जो कहा कहा सफलस्य परिसमाप्ति जो सफल दोन से उदाहरण को, को लेकर के कहा हुआ आत्मज्ञान सफल आत्मज्ञान का परिसमाप्ति परिसम्तिगत ज्योतन करने के लिए दो बार कह दिया गया है जीवन मुक्ति दिशा में आत्म काम होने से वह सर्वात्म है और विधेयक मुक्त दिशा में सर्वम नास्ते व्रम भाव ही रह जाता है यह अंतर है जीवन मुक्त अवस्था में सर्वात कह दिया विधेय अवस्था मुक्त अवस्था में ब्रह्म कथन कर दिया और इन दोनों नहीं है तो संसार भाव है नीचा भाव अदो भाव है ये समझना चाहिए इस प्रकार से जन्मत्रय है अध्याय पूर्व दे रहे हैं पूर्व अध्याय दूसरा तीसरा वह वैराग्य के, के लिए था ताकि प्रथम अध्याय में कहा हुआ अध्यानों को आप ज्ञान चिंतन कर सके ज्ञानोत्पत्ति के लिए कह दिया लेकिन पदार्थ के बिना सीधा ज्ञान उत्पत्ति भी तो नहीं हो सकती है वैराग्य मात्र से तत्म पदार्थों का शोधन करके ऐक्यता का चिंतन जब तक तो नहीं करेंगे तब तक तो केवल वैराग्य से ज्ञान उत्पत्ति तो होने वाला नहीं है इसके लिए पदार्थ प्रतिशोधन पूर्वक ही वाक्य हो सकता है यह मानते हुए अब आरण्य क्रमानुसार छठा अध्याय उपिषद क्रमानुसारण्य तीसरा अध्याय तत्म तो पदार्थ शोधन के लिए ही आरम्भ किया जा रहा है उसमें ये पहला खंड पेलाखंड तृतीयाध्याय का खंड आरंभ होता है इत्यादि उस इत्या से भाषिकार अवतरणिका ब्रह्म साधन आचार्य हैचार्य परंपरा ब्रह्मवित उत्तर अत्यंत प्रसिद्धा उपलभम ब्राह्मणाधुनातना ब्रह्म जिज्ञास वो अमित साध्य साध लक्षण संसाराद आजीव भावादृत विचारयत अन्यो पृछति कौय आत्मा ब्रह्म विद्या का साधन कृत सर्वात्म भाव ब्रह्म विद्या रूपी साधन से प्राप्त होने वाले भावों के फल उसे प्राप्त करके वामदेवादि आचार्य परंपरा से वामदेवादि आचार्य की परंपरा से उस फल प्राप्ति के लिए ही श्रुतिया वो कैसा है फल प्राप्ति श्रुतिमात्र के द्वारा प्रकाशित की गई है जो श्रुति मात्र द्वारा वामदेवादि आचार्य परंपरा से प्रकाशित तथा ब्रह्मविद परिषदी अत्यंत प्रसिद्धा ब्रह्म ज्ञानी की सभा में जो अत्यंत प्रसिद्ध है ऐसा प्रसिद्धाम क्या है सर्वात फल शब्द माना जाना जानाना जानता हुआ ऐसी चीज को कौन लोग मुख्य वह लोग कैसे लोग मुमोक्ष तो ब्राह्मण ऐसे सर्वात बार फल की उपलब्धि करने वाले जो अधना भी मोक्ष वो ब्राह्मण आजकल के भी आधुनिक मुक्षु और ब्रह्म जिज्ञास हो और ब्रह्म जो ब्रह्म परोक्ष रूपण व्यक्ति भी ब्राह्मण ब्रह्म को परोक्ष रूप में जान रहे हैं और अप्रोक्षानुभूति करना चाह रहे हैं ऐसा लोग ही मोक्ष होते हैं और परोक्ष भी नहीं जानते अब पढ़ के जानना चाह रहा है वो ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्म मोक्ष ब्रह्म जिज्ञास लिया उपलब्ध माना मोक्ष वो ब्राह्मणा आदुनातना भी और ब्रह्म जिज्ञास ब्राह्मणा लोग क्या करते हैं कहते हैं अनित्या सात्य साधन लक्षणात् संसाराद आजीवभा जीव भाव पर्यंत जो साध्य साधन रूप अनित्य संसार से व्यावृत सबो निवृत्त होना चाहते निवृत्त होने की इच्छा वाले वो क्या किए इकट्ठा हुए और विचारयंत्र तो आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से अन्योन्यम पृती एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो जो संसार का कारणभूत अविद्या और फिर कार्यो में आत्मभाव सहित जो अनुभव में आ रहा है उसे व्यावृत है, है, है तुम संसार हम प्रत्यक संसार को परित्याग करके मुक्त होना जो चाह रहे हैं ऐसे लोग इकट्ठा होकर के आपस में विचार करने लगे जिनके अंदर विवेक वैराग्य छठ संपत्ति और मोक्षता जिगी हुई है ऐसे लोग थे वे और क्या विचार किए मंत्र बता रहा है ओम गोयम आत्मे की वयम उपासमय कतर से आत्मा पश्य ना श्रुणो श्रणोति नंधान जिगृति ये वाचम व्या करोती ये स्वादु चवादुच विजाना कहते हम जिस आत्मा जो उपासना करते हैं यम वोासना है व्यय आत्मा हम जिस आत्मा की चिंतन करने बैठे हैं वो आत्मत्या से विशेष है निर्विशेष है सगुण है ये निर्गुण है सोपादिक है ये निरोपादिक है, है वो आत्मा, जीव है या ब्रह्म है? ये आत्मा। ये आत्मा निरुपाधिक्रो तो मिलता है दो जगह से क्या नरे प्रथम अध्याय विचार जो सर से घुसने वाला था उसे पहले सोचा मैं कहा से अंदर जाऊं उसे दो रास्ते मेरे पास एक तो पैर से घुस सकता हूँ एडी से अथवा सिर से के सोचा अरे जिससे दूसरा अंदर गया हुआ है उसी रास्ते से मैं कैसे जाऊं जो नौकर है वो नौकर के दरवाजे से मैं क्यों जाऊं जाऊ में एक हाईवे अलग मनाता हूं स्पेशल। मुख्य द्वार, द्वार बना छेद करके घुसा इस तरह से कम दो तो आत्मा बता रहा है एक नौकर आत्मा है एक मालिक आत्मा है दो आत्मा है ना उनमें से किस आत्मा का हम भजन करें नौकरात्मक कौन है प्राण प्राण के द्वारा सारा काम चला रहा है ना जीवात्मा और जो अंदर है ब्रह्म, इन दोनों में किसकी उपासना करें ऐसा भी आशंका इत्यादि विचार करने लगे हो इस स्वयं आत्मा जनधरम एवं अयम आत्मा इतनी साक्षात उपासनो वाम देव अमृत संवधिशेष इस प्रकार आत्मा है अयम आत्मा ऐसा साक्षाद उपासना करने से भाव को प्राप्त करके सुना है हमने उपास में हम भी उसी आत्म उपासना कर रहे हैं या नहीं ये चिंतन करके निर्णय लेना चाहते है वो ऐसे आत्त तत्व जिज्ञास वो व्यय अपनी अयम आत्मा की यम उपास में है आत तत्व की जिज्ञासा से हम लोग भी यह आत्मा है ऐसे उपासना हम कर रहे हैं प्रतिदिन प्रतिक्षण व्यवहार म और प्रतिक्षण व्यवहार कर रहे हैं सब कहो वह कौन है वो अहम प्रत्यय विषय रूपो व अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्मण रूपो व कौन सा लेना तम पदार्थ भी दो है एक तो अहम प्रत्यय का विषय ईश्वरीदि को लेकर के और ये जो साक्षी स्पूर्ण रूप उसको लिया जाए किसको लेना है यदि प्रश्न है कम आत्मा स आत्मा आत्मशब्दवाच्य अहम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है जो उसको लिया जाए अथवा चार सीमान विदारित श्रोत सोपालिक नान्य चित्र श्रोतो निरुपाधिकारी का अंदर जो घुसा वो सोपाधिक है और किंचन जो कहा वो निरुपादिक है यो आत्मा इन दोनों में से कौन है वह आत्मा इति तप पदार्थ शोधन प्रश्न है इस प्रकार से पहला ऐसा जो कोयम आत्मा है वह तम पदार्थ शोधन करने के लिए और कथरा सा आत्मा है ये जो है तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए पम पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों का शोधन करेंगे तभी जाकर दोनों का एकता की निश्चय हो सकेगी इसलिए इन दोनों को लेकर उन्होंने विचार आरंभ किया विचार कैसे किया और विचार का स्वरूप क्या था वो बता रहे थे ये नवापशति जिस जैसे देखता है अथवा जिससे सुनता है अथवा जिससे गंधों को सूंघता है या जिससे शब्द का विश्लेषण करता है ये नाचन व्या अथवा जिससे ये स्वाद एवं अस्वाद वस्तु को जानता है, है? ये स्वादो अस्वाद ओचा विजान आती वह कौन सा आत्मा है तो सभी ज्ञानों के कारण और कर्तारूप दो आत्माओं में से वह कौन सा आत्मा है समझाए विचार करें निर्णय लेवे ऐसा सोच करके वे लोग विचार करने लगे भाष्यम ओयम आत्मा आत्मा इति यह प्रतीक है कथम इतनी अनतरम पठनीय उसे कथम के बाद लेना चाहिए अन्योन्यम पृछनती है ना विचारय तो अन्योन्यम विचार करते हुए एक दूसरे से पूछा कथम किस प्रकार उन्होंने प्रश्न डाला कोयम महात्मा इत यहां भी भाष्य में लेखन लेखन में गड़बड़ी हुई है कथम जो है ना पहला आना चाहिए था टिप्पण कारण उसको स्पष्ट कर दिया कथम पहला प्रति के बाद कथम होना चाहिए के बाद में कथम होना चाहिए उसके बाद मंत्र का प्रश्न परयम आत्मा इतनी बाद में चाहिए साक्षात उपास में है जिस आत्मा को ये आत्मा है ये, ये आत्मा इस प्रकार से मानव प्रत्यक्ष हो रहा हो इस प्रकार साक्षात हम जिसको उपासना कर रहे हैं कस आत्मा कौन सा आत्मा है, सा है। उपासना करते हैं तो उपासना के लिए प्रवृत्त है देखो उपासना कर करते, करते हैं उपास तुम प्रवृत्ता उपासना करने के लिए हम प्रवृत्त हैं है। निश्चय की बिना हम जिस किसी भी आत्मा को उपासना लग जाए तो उल्टा हो जाएगा इसे निश्चय करना जरूरी है इसे उपासना करने के लिए प्रवृत्त हुए हम लोग उस आत्मा के स्वरूप के रूप निर्णय कर लेना पड़ेगा ऐसे सोच करके उन्होंने आपस में प्रश्न रख के विचार करना शुरू कर दिया क्योंकि हम उसी आत्मा की उपासना करना चाह रहे हैं, जिस आत्मा का यम आत्मा ऐसा निर्णय लेकर के वामदेव उपासना किए और अमृत भाव को प्राप्त मुक्त हो हम भी उसी की उपासना करना चाहते हैं हम भी मुक्त हो जाओ उनके जैसे इस भावना से ये जिस आत्मा को अयम आत्मा की यह आता है ऐसे साक्षात उपासनो साक्षात उपासना करके वामदेव महर्षि वाम अमृत भाव को प्राप्त हो गए थे तमेवय उपासना है उसे को क्या हम भी उपासना कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं हम वो आत्मा इसे समझ हम वह कौन सा आत्मा है जिसको उन्होंने उपासना की थी उपासना क्या चीज है चिंतो आनिरी उपासना ऐक्य उपा, सामी निरुपचित सामीप्य ऐक्य अपरोक्षी आसन तदूपेण अवस्थान यद्य तद उपासना यह उपासना जिस तत्व के उपासम करने का मतलब करना चाह रहे हैं उस तत्व के समीप होने का मतलब क्या उस तत्व के साथ ऐक्यता को प्राप्त करना वही मैं हूँ ऐसा सोचना। नहीं वही मैं हूं मैं वह हूं इस प्रकार से ऐक्यता पूरा निरुपचरित सामीप्यता किसी भी प्रकार की अपेक्षा आदिओं से रहित तो समीपता का मतलब ऐक्यता के लोहर कुछ नहीं ऐसा अप्रोक्ष भाव से करके रहना उस रूप से अवस्थित होने का नाम ही उपासना है। यदा दूसरी व्यर्थ हो सकती है अहम सुखी इत्यादि व्यवहारेश उपासना है इत्यादि व्यवहारों में जो अहम शब्द वाच्य है उसको हम आत्मा करके तुमने तो पकड़ लिया नहीं वो तो स्वभाव क्या ना? थे थे है ना तमेवा वात सदा वाह पर अहम प्रतीत अनुपत्ते आत्मा क्यों विचार्थ अनात्मो अहम ये सब तो अनात्मा का है या अनात्मा से संबंधित में हूं ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती है इसे निश्चय करना चाहता है स आत्मा कहती न चाहम आत्मा निश्चय विचार यो अयोग आत्मा निश्चय हो ही गया विचार का योग बनता ही नहीं है तारीण तो विचारोपत है लेकिन वही आत्मा कार्य अनुसंगात के द्वारा संकीर्ण हो गया है भगत हो गया चक्कर में हमें उस पर चिंतन करना पड़ रहा है अलग करके समझना पड़ेगा मिक्स हो रखा है ना सत्यमृत मिथुनी कृत्य हो रखा है सत्य बुध और अमृत बुध शरीर का इंद्रिया के साथ तादात्म्य हो गया है उसको पृथक के करके ही आत्मक तो समझना पड़ेगा और उस आत्म तो श्रुतियों से जान करके उसके अनुसार चिंतन करना पड़ेगा पूर्वतांत विशेष विशेष संस्कार जनिता स्मृति रजा तो। इस प्रकार से जिज्ञासापूर्वक एक दूसरे से जब पूछा तब पिछले जन्म में जो उन्होंने पढ़ा था उसकी स्मृति जग गई चीजों चिंतन करेंगे तो स्मृति आ जाएगी स्मृति नहीं, नहीं रहेगी ना आ, देखा ठीक है। आ, आगे बढ़ तो स्मृति कहा ठीक से चिंतन करते हैं तो फिर देखो आप जिस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना फोटो खींचा भूलेंगे पूर्वक देखते हैं फिर फोटो ठीक से खींचा नहीं तो याद नहीं रहेगा कुछ हम बार बार बोलते हैं हम जिस चीज को जितनी महत्व देते हैं उतनी ज्यादा उस वस्तु की संस्कार दृढ़ होती है यदि हम शास्त्र को महत्व देंगे शास्त्र संस्कार दृढ़ होगा निर्वाण निर्वहन महत्व दे रहे हैं आप गुरु को महत्व देते हैं तो गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी आप किसको महत्व दे रहे हैं आपको सर्टिफिकेट को महत्व है तो लक्ष्य आपको उसी में रहेगा जी माप उसी में श्रद्धा हो जाएगी फिर गुरु में कहां श्रद्धा रहेगा सर्टिफिकेट में श्रद्धा है उसके प्रति गुरु में श्रद्धा हो नहीं और सर पेट पर अपना मतलब निकालते रहेगा निकालो मतलब अपने किसी तरह से ऐसे लोग होते हैं बहुत मतलब निकालने से रखते हैं ये सफल होता है अनेक जन्म उनको लगेगा ठीक है इस जन्म मतलब निकालते रहो अगले जन्म फिर गड़ा खाएगा वो कभी ना कभी गढ़ा खाएगा कहाँ जाएगा संसार ही ऐसा है जिस पर हम महत्व दे अब पुरुष जिस पत्नी को महत्व दे दिया हर बात को ऐसे बहुत सारे पुरुष लोग हैं इंसान में तो उसको महत्व दे देना आप उसके बिना उसकी गाड़ी चलेगी नहीं कई तो दिन एक बुढ़्ढा मिला बैंक में अभी पुराना परिचित बहुत दुखिया दुखिया लग रहा था मैंने क्या बात है भाई क्यों दुखिया हो पहले क्या करो जैसे पत्नी मर गई तो मैं आधा मरी गया हूँ वो मर गई इसके बाद तो समझो मैं खत्म ही आधा हो गया एक और भगवे जिया पर आते हम जब पत्नी की रेट गड्ढी टूट गई तब जो वो आधा वैसे ही खत्म हो गए वो मरी नहीं वो अभी उसे पहले आधा मर गए इतना टायर पंक्चर हो गया बड़ा मुश्किल हो इसलिए किसी को ज्यादा महत्व देना किसी पर निर्भर रहना किसी में मोह ममता से आसक्ति करना बहुत ही खराब चीज तो उसका भगवान का भजन कहा लग रहा है मन जब तक तो वो रहेगी तब तक तो मन लग रहा है भजन में आरती पूजा पाठ जब हाँ गई तो जब गया छुट्टी भाई ऐसे होता है संसार बहुत लोग गए निर्भर नहीं है आपके ऊपर आप किसको महत्व दे रहे हैं आप महत्व शास्त्र को दीजिए गुरु को दीजिए तब बेड़ा पार होगा गुरुशास्त्र से भिन्न संसार का किसी भी पदार्थ को महत्व देंगे वह आगे फिर संसार में जन्म लेगा का में जन्म का चक्कर में जाते रहेगा वह कभी मुक्त हो नहीं सकता ज्ञान पच नहीं सकता कहना है कि उन्होंने जिज्ञास मान्यो पिछड़ दाम अतिक्रांत विशेष विशेष संस्कार जनिता अतिक्रांत पिछड़े जन्मों में जो पढ़े थे विशेष विशेष रुति उसके संस्कार से जनता स्मृति रह जाए तो स्मृति उत्पन्न अतिक्रांत पूर्व मुक्त हुआ विशेष प्रविष्ट प्राणात्मा तो दूसरा देखो आनंदगी अतिक्रांत विशेष विषय विशे क्या है अतिक्रांत में पूर्व अध्यायों में वर्णन किया था ना दो प्रकार के पैर से घुस रहा है संभावना ये जो दो आत्माए एक सविशेष आत्मा दूसरा निर्विशेष आत्मा जो पैर से प्रवेश किया वह तो सविशेष है जो सर से प्रवेश किया वह निर्विशेष है पूर्व मुक्त हो विशेष हो प्रविष्ट हो प्राणात्मान एक प्राण अर्जुन सुश्रद्धात्मा तद विषय है श्रुतिजन्य अनुभवजन्य संस्कार चिंता तद विशेष श्रुतिजन्य और अनुभवजन्य जो संस्कार है उससे उत्पन्न हो स्मृति स्वरूप दर्शति उसी स्मृति कैसी हुई बता रहे मंत्र याद आ गया तम प्राप्त इमं पुरुषं द्वारा प्रपदात ब्रमुष तम प्रपदाप इमं पुरुषं तम इम पुरुषम वह इस पुरुष को वा प्राण रूप ब्रह्म पंद्रह प्रवेश करके स्थिर हो गया और स वो जो आत्मा है एत में सीमा निविधारियापड़ी का सीमा को छेदन करके द्वारा प्राप्त उसके द्वारा प्राप्त किया द्वे इसका मतलब क्या शरीर को दो ब्रह्म ने प्रवेश करके बैठ गया एक ऊपर से एक नीचे से इन दो में से कौन सा असली आत्मा है कौन निर्भर निराकर ब्रह्म है जाना पड़ेगा ना दो घुसे है जैसे एक मकान में दो घुसे असली मालिक कौन है जानना पड़ेगा नकली कौन निर्णय तो लेना पड़ेगा इस मकान में दो घुसे भी एक प्राण पैर से घुसा है और एक आत्मा ऊपर से घुसा है इन दोनों में असलियत कौन है नित्य शुद्ध स्वभाव वाले कौन है और अनित्य मर स्वभाव वाला कौन है यह निर्णय लेने है ब्रह्मणी इधर इधर प्रातिकूल्य प्रतिपन्न इधर इधर प्रातिकूल प्रतिपन्ने प्राति एक दूसरे से प्रतिकूल होकर प्राप्त हुए यहाँ पर दोनों के दोनों प्रातिकूल आदि कहते थे कैसे वो प्रतिकूल हो गए ये सविशेष है एक निर्विशेष इस प्राण क्या है सविशेष है और आत्मा कैसा है निर्विशेष किसी एक दूसरे के प्रतिकूल दोनों, दोनों। सविशेष और निर्विशेष दोनों ही परस्पर प्रतिकूल ऐसे दो हुए समझो अत्रे की श्रुति भ्याम अत्रुतिम ऐसा अध्यार्थ कर लेना श्रुति भ्याम इतरे प्रातिकूल इतरे आभिमुख त एक पुरुष शरीर प्रतिपन्ने प्रविष्टे एक दूसरे के प्रतिकूल भाव से एक दूसरे के तरह विमुख करता हुआ इस पुरुष शरीर को के अंदर प्रविष्ट करके पुरुष को प्राप्त किया मतलब क्या गए प्रवेश किया किए द्रह्मी स्मृति ऐसा उनकी स्मृति न तो एक अन्य एतमे पुरुष ब्रह्म द्रह्मी क्योंकि पेलाया है एक और अन ये पुरश्मत्तमें दो वक्याद्वयम ब्रह्मणी इतन द्रह्मी वेतव्य वाक्य द्वो प्रवेश मानतया उपन्यस्तमित भ्रमित न भ्रमितम उन दो वाक्यों में प्रमाण प्रस्तुत किया गया है ऐसा भ्रमित न होगी आदिवाक्य द्वयो प्रवेश प्रत्ये हैं क्योंकि इन दोनों वाक्यों में से आदिवाक्य में दो को नहीं हो रहा है में सर्व्यापकता प्रति सद ज्ञापन ही नहीं हो रहा है शब्द ब्रह्म पर ब्रह्मण और अभिधान तय प्रवेश मानव को कोई प्रमाण नहीं है इसलिए यहाँ पर शब्द ब्रह्म और का मतलब नहीं है यहाँ प्राण ब्रह्म और जीव ब्रह्म की बात हो ये समझ तथापि तयोर्दयो कथम आतंका पिंडस्य आत्म भूत है आत्मा उपास्य वे दोनों के दोनों के के इस पिंड साथ भवित मरती हो गए दोनों इसका आत्मा हो गए लेकिन वास्तव में दोनों में से एक ही असली होंगे अन्य एवं आत्मा उन दोनों में से एक ही आत्मा उपास्य भवित मरती उपास्य हो सकता है दोनों के दोनों हो नहीं सकता अरे दोनों में कौन आत्मा ये प्रश्न उठा योत्र निर्धारणार्थम प्रचार वह आत्मा कौन है इस प्रकार से विशेषण निर्धारण करने के लिए पुनः अन्योन्य एक दूसरे से ब्राह्मण जिज्ञास और मोक्ष लोग एक दूसरे से पूछते हुए ऐसे विचार करना आरम्भ किए क्या आरंभ किए हैं विचार देखिएस्पद विषया इस प्रकार से विचार करने पर अति परिशुद्ध परिशुकरण वाले से अति और परिदर्ग परिशुद्ध अंतकरण बोलने से काम चल जाता है यहां पर अगर विशेष रूप से बोलिए अति परिशु अंतकरण अत्यंत और पूर्ण रूपेण शुद्धि है ऐसे वाले होने कारण से से उनके हृदय में विचार प्रकट हो गया मूर्धा प्रविष्टा उपलब्ध क्योंकि प्रपदाभ्याम जो प्रवेश किया वह आत्मा है प्राण ये कैसा है कर्ण है और मूर्धा से जो प्रवेश किया वो उपलब्धा है आत्मा एक दूसरा उपलब्धि आत्मा एक है दोनों प्रकार की आत्मा है तीसरे आत्म विचारणास्पद प्राणात्मक अपरस्मिन उपलब्धि प्रकार विशेष रूपा मथिर जायतः विशेष मती तो निश्चय हो गया और निर्णय कर लिया एक तो कारण है दूसरा उसका प्रकाशक साक्षी वह साक्षी इन करणों के माध्यम से सकल व्यवहार करता है ऐसे उनके अंदर स्वयं ही विवेक जित गया वो केवल गुरु आपको देना नहीं पड़ा प्रश्न का जवाब देना नहीं पड़ा वो प्रश्न के अंदर चिंतन किया चिंतन आपस्य प्रश्न पूछे सब लोग बैठ के चिंतन करने लग गए तो अपने आप उनके हृदय में जवाब प्रकट हो गया अरे भाई दो आत्मा वास्तव में नहीं है एक तो कर्ण है दूसरा केवल आत्मा है पैर से प्रवेश किया है वह प्राण है प्राण ही इंद्रिया रूपे में भी भक्त हो गया वह कर्ण है वह साधन है वह आत्मा नहीं है और जो उपास्य है आपका जो आपका ने स्वरूप में स्वरूपानुभूति करनी है जो वही असली आत्मा है वो सिर से प्रवेश किया हुआ वो असली है आप जो पैर से प्रवेश किया वो नकली यह उनके हृदय में ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया सत्वे ये विशेष मत तदेव नास्ती कह सकता है दो होता तब तो विशेषमती होती कदम पिंड उपलब्ध इस पिंड में दो वस्तु किस प्रकार उपलब्ध हो रहे लोगों को अनेक भेद न करने न, ये न उपलब ये दो ऐसा है जो अनेक भेदों के द्वारा भेद भिन्न भिन होते हुए करण के माध्यम से उपलब्ध उपलब्ध है जिन करणों से हम विषय को प्राप्त करते हैं कर्ण समुदाय एक आत्मा है और दूसरा तो गौण है यश एक उपलब्ध है जो इन सबको उपलब्ध कर रहा है वो उपलब्धा दूसरा है कर्णांतर उपलब्ध विशेष मृति कैसे निर्णय हुआ क्योंकि देखा किसने आंख ने तो बोलता कौन है वाणी ये कैसे हो गया देखा आंख ने वाणी तो देखा नहीं देखती है क्या बिना देखे बोली कैसे है और जो देख रहा हो बोल नहीं रहा उसको बोलना आता नहीं आंख को आंख केवल देखना जानता है बोलना नहीं जानता वाणी बोलना जानती है लेकिन देखना देखने का सामर्थ्य उसमें नहीं तो उसका देखा हो इससे बुलवाने वाला इन दोनों को जोड़कर जमन करा करके वो दूसरा मानना पड़ेगा ना लगे दोनों से सुना कान ने बोलता वाणी मैंने क्या सुना था ये ना अलग अलग इंद्रियों का विषय को अलग अलग इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ करके एक दूसरे के संबंध बना करके कठना व्यवहार करने में सामर्थ्य प्रदान करने वाला इन सभी कर्णों से अलग इन सगल कर्णों के इस्तेमाल करने वाला इन सब संबंधों को जोड़ने वाला इनके विषयों का अनुसंधान करने वाला एक अलग आत्मा पड़ेगा विकट कर्णांतरोपलब्ध दूसरे कर्ण मने चक्षु उससे उपलब्ध का जो विषय है उसकी स्मृति और फिर प्रतिसंधान होता हुआ निर्णय होता है एक उपलब्ध आत्मा अलग है उन कर्णों से, से कर्ण समूह अलग समूह का इस्तेमाल करने वाले उनका ड्राइवर अलग है ना गाड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर है चालक संचालक अलग होता है वैसे ये भी ये सब साधन हैं गाड़ी आई है, है इसका मालिक चलाने वाले हम लोग अलग तत्र नतावद लेकिन जिस से हम विषय को प्राप्त कर रहे हैं वे साधन तो नहीं हो सकते किसके तरह उपलब्ध होता है अगर ये नक्षम पश्य श्री श्रोत्रभूत शब्दम ये न घंधाना जगह वाकण भूतिन व्या करो गौर अशत्यम साधु असाधुवाजान आती है नेत्र के साथ एक ही भूत हो गए जिससे रूप को देखता है वो असली आत्मा है नेत्र आत्मा नहीं नेत्र के साथ एक ही भूत हो गया वह चैतन्य अंतकर्ण से आप लोग कहते हैं अंतकर्णावचिन चैतन्य वहां से निकला वृत्ति वृत्त चेतन आया कहा अंक में और वृत्ति चेतन आंकर्णावचिन्ह से भिन्न हो गया और कर्ण के में फिर निकली वहां से आगे बढ़ करके फिर वृत्त चेतन निकला और विषयावचिन्ह सेपूत हो गया तब अंत करण में उस विषय का ज्ञान होता है वह चैतन्य क्या हो रहा है इनके साथ प्राप्त करण से तादत्व हुआ फिर चक्षुष तादत में हुआ फिर विषय से तादत्व हो गया से चक्षुर चक्षुर चक्षुसा चक्षरभ दे रहे हैं एक नंबर चक्षुर इति चक्षरभ रूप को देखता है आंधार स्पष्ट करते है कौ पूर्व चक्षुषा रूप दृष्टि पश्चात उधृत चक्षु स्मरती रूपा चमकी कैमराज सही विधान प्रतिसा जो मैंने देखा वही मैं स्पर्श कर रहा हूँ पहले अंक वाला था तब देखा अनुदा स्मरण कर रहा है तदुवे तो तो व्यतिरिक्त उपलब्धाव नक्षु आदि से भिन्न एक उपलब्ध अंधा होवे तो व्यवस्था नहीं बन सकती स्मृति की और अनुसंधान की अन्य अनुभूत अन्य स्मृति संधान आदर्शार्थ दूसरे के अनुभूत वस्तु में दूसरा व्यक्ति का स्मृति दूसरे स्मृति कर लेवे या कर लेवे, यह कहीं होता हुआ देखने को नहीं मिलता द्वारा स्मृति की और आधारित और बोल रहे हैं तृतीय कर्णोत्तम चक्षुरादि उत्तम तृतीय जो ये है ये न, ये न, ये न बार बार आया उन तृतीया के द्वारा करणों को बता दिया गया चक्षुरादि करणों को चक्ष जिसके साथ ताजात्म हो गए ताजात्म इसलिए भूत शब्द है ना चक्षुर्भूते नोतृभूत मतलब क्या वह प्राण ने क्या किया चक्ष इंद्र के साथ एक ही भूत हो गया ताजात्म्य हो गया तो द्वारा जाके रूप को देखा शब्द को सुनता है कान चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो गाली भी हो सारा निकालते रहता है इसमें साधु असाधु चाहिए और जीवा के साथ एक ही भूत होकर के स्वादु और अस्वादु वस्तुओं को वह आस्वादन करता हुआ जान लेता है अभिव्यक्त कर देता है व्यक्ति करोति, दी व्याक करो थे अभिव्यक्ति करो थी अभिव्यक्त कर देता है उन चीजों को ये इसका तात्पर्य होता है। वाचन मेंणम करणम चे वाचन से करण इसलिए जान के वहां बाने वाकणूते ना वाचन नाम काम कर दिया वाकूते ना इंद्रिय ले लिया वाचन से कह उच्चारित शब्द शब्द है वो नाक शाम व्याको तस्तवाद किंत वक्त वक्त वाचारण तेजा साधुवादी कथन न व्याको अर्थ इतिहास आद्या साधु असाधुति गौर की साधु गावी की नाम असाधुरो न्यक् करो उच्चारण के माध्यम स्पष्ट करता है कोई उच्चारण कर दिया गौ हाँ ठीक उच्चारण किया कोई दे गावी अरे क्या बोल दिया गलत उच्चारण हो गया अभिल वही अपित वही ऐसे बोल दिया जाता है गलत उच्चारण करने पर